चिंतन आत्मविश्वास की शक्ति स्वामी आत्मानंद कहा जाता है कि हमें आस्थावान बनना चाहिए पर प्रश्न उठता है आस्था किसके प्रति अपने या ईश्वर के प्रति आस्था आस्थाहीनता को नास्तिकता भी कहते हैं स्वामी विवेकानंद इस नास्तिकता की एक नई व्याख्या करते हैं ओल्ड रिलीजन सेड ही वाज एन एथिस्ट हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड न्यू रिलीजन सेज हिज एंड एथिस्ट हुट बिलीव इन हिमसेल्फ पुराने धर्मों ने कहा कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता नया धर्म कहता है कि वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता स्वामी जी का मंतव्य यह था कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करता उसका ईश्वर में विश्वास करना कोई मायने नहीं रखता वे तो कहते थे कि यदि तुम तैंतीस कोटि देवताओं में विश्वास करते हो तथा उनमें भी जो विदोषियों द्वारा यहाँ लाए गए हैं पर अपने आप में विश्वास नहीं करते तो यह विश्वास किसी काम का न होगा जीवन में सबसे बड़ा पाठ आत्मविश्वास का है विवेकानंद यह भी कहा करते थे कि बचपन में और कुछ न पढ़कर, कर यदि आत्मविश्वास का ही पाठ पढ़ाया जाए तो वह व्यक्ति के लिए महान कल्याण होगा हम में अनंत संभावनाएँ निहित है हमारे भीतर वह अनंत शक्ति हर ब्रह्म ही छिपा है पर हम में विश्वास की कमी है इसीलिए हमारे भीतर का सुप्त शक्ति देव जागता नहीं आत्मविश्वास ही वह रसायन है जो मनुष्य को अंतरिक्ष चीरकर चंद्रमा पर जाने की क्षमता प्रदान कर रहा है विज्ञान के आविष्कार जो बीते काल संभव से प्रतीत होते थे विज्ञान के आविष्कार जो बीते कल असंभव से प्रतीत होते थे आत्मविश्वास के ही फल हैं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विश्व का इतिहास उन इन्हें लोगों ने बनाया जिनका अपने आप में अपनी क्षमता में दृढ़ विश्वास था वे लोग यह मानते थे कि वे महान होने के लिए ही पैदा हुए हैं इसीलिए वे महान बने यदि मनुष्य में आत्मविश्वास हो तो समुद्र भी गोखुर में समय जल के जैसे पार करने में सहज हो जाता है और यदि उसकी कमी हो तो गोस्पत जल भी दुर्लंघ हो जाता है आत्मविश्वास की साधना कठिन नहीं है रात्रि में सोते समय और सुबह उठते ही अपने भीतर यह भाव उठाना चाहिए कि मुझमें असीम शक्ति है मेरा अंतकरण अनंत शक्ति का भंडार है मेरे रास्ते की बाधाएं दूर होकर ही रहेंगी मुझे अपना अभिक्षित लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा इस चिंतन का बारंबार आवर्तन आत्मविश्वास को पुष्ट करेगा हमारा मन नवीन शक्ति और दृढ़ता का अनुभव करेगा केवल एक सावधानी रखनी होगी कि आत्मविश्वास कहीं अभिमान की वृत्ति को न जगा दे यह स्मरण रखना होगा कि अहंकार या अभिमान आत्मविश्वास का पर्याय नहीं है वास्तव में अहंकार मनुष्य के भीतरी बल को बढ़ाने के स्थान पर उसका क्षय ही अधिक करता है सच्चा आत्मविश्वासी व्यक्ति निरहंकारी होता है